महाभारत आश्वेधिक पर्व ष्टीतमोध्याय वसुदेव जी के पूछने पर श्रीकृष्ण का उन्हें महाभारत युद्ध का वृत्तांत संक्षेप से सुनाना वसुदेववाच शुतवा नेय संग्राम परमाुत नाणता त्र कथम वा ते न्यश वसुदेव जी ने पूछा विष्णुनंदन मैं प्रतिदिन बातचीत के प्रसंग में लोगों के मुंह से सुनता रहा हूं कि महाभारत युद्ध बड़ा अद्भुत हुआ था इसलिए पूछता हूं कि कौरवों और पांडवों में किस तरह युद्ध हुआ तुम तो प्रत्यक्ष दर्शी चरूप महाभुज तस्मात् संग्राम यथा तथ्य नहा भावो तुम तो उस युद्ध के प्रत्यक्ष दर्शी हो और उसके स्वरूप को भी भली जानते हो अतः अनग मुझसे उस युद्ध का यथार्थ वर्णन करो यथा तुद्धम पांडवा द्रोण शल्यादि महात्मा पांडवों का भीषम कर्ण कृपाचार्य द्रोणाचार्य और शल्य आदि के साथ जो परम उत्तम युद्ध हुआ था वह किस तरह हुआ अन्य क्षत्रिया नाना वेशाकृतिमता नाना देश निवासी दूसरे दूसरे देशों में निवास करने वाले भांति भाति की वेशभूषा और आकृति वाले जो अस्त्र विद्या में निपुण बहुसंख्यक क्षत्रिय भी थे उन्होंने भी किस प्रकार युद्ध किया था वह समाचा पुंडरी काक्ष पिता महतु तदंत के सशंसा कुराण संग्रामी जताम वैश्व पायन जी कहते हैं माता के निकट पिता के इस प्रकार पूछने पर कमल भगवान श्री कृष्ण कौरव वीरों के संग्राम में बारे जाने का वह प्रसंग यथावत रूप से सुनाने लगे वासुदेव वाच अत्यदुता कर्माणी क्षत्रिया महात्मना बहुलवान्न संख्या सत्यान्द सतैरपी श्रीकृष्ण ने कहा पिताजी महाभारत युद्ध में काम में आने वाले बृथ्वी वीरों के कर्म बड़े अद्भुत हैं वे इतने अधिक हैं कि यदि विस्तार के साथ उनका वर्णन किया जाए तो सौ वर्षों में भी उनकी समाप्ति नहीं हो सकती प्रधान्यतु गदतः समासन चढ़ो करम पृथ्वी सानाम यथावदम अरध्युते अतः देवताओं के समान तेजस्वी तात् मैं मुख्य मुख्य घटनाओं को ही संक्षेप से सुना रहा हूँ आप उन भूपतियों के कर्म यथावत रूप से सुनिए भीष्म सेना का नाम देव नाम जैसे इन्द्र देवताओं की सेना के स्वामी हैं, उसी प्रकार कुलकुल तिलक भी श्रेष्ठ कौरवीरों के सेनापति बनाए गए थे वे ग्यारह अक्षौणी सेना के संरक्षक थे शिखंडी पाण्डपुत्राणाम देता सप्त चमूपति बभूव रक्षित तो श्रीमता सभ्य साची नाम पांडवों के सेनाना एक शिखंडी थे जो सात अक्षौणी सेनाओं का संचालन करते थे बुद्धिमान शिखंडी श्रीमान सभ्य साची अर्जुन के द्वारा सुरक्षित थे तेषा तदवत्म दथा हांडि महात्मना उन और पांडवों में दस दिनों तक महान रोमांचकारी युद्ध हुआ तथा शिखंडी गांडे गांधमान महाभवे जघान बहुवीर बाढ़े सह गांडी वना फिर दसवें दिन शिखंडी ने महासमर में जूझते हुए गंगानंदन भीष्म को गांडेधारी अर्जुन की सहायता से बहुसंख्यक वाणों द्वारा बहुत घायल कर दिया अ करो सततः कालम दक्षिणम सम्प्राप्ते संप्राप्त चौतरा झड़े तत्पश्चात भिष्मजी बाणसैया पर पड़ गए जब तक दक्षिणायन रहा है वे मुढ़िव्रत का पालन करते हुए सहसैया पर सोते रहे हैं दक्षिणायन समाप्त होकर उत्तरायण के आने पर ही उन्होंने मृत्यु स्वीकार की है तथ सेना पतिराम प्रवीर कौरवेन्द्र काब्यो दैत्य पते रि तनंतर अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ आचार्य द्रोड़ कौरव पक्ष के सेनापति बनाए गए वे कौरवराज की सेना के प्रमुख वीर थे मानव दैत्यराज भली की सेना के प्रधान संरक्षक शुक्राचार्य हों कृपाद भी उस समय मरने से बची हुई नौ अक्षणी सेना उन्हें सब ओर से घेर कर खड़ी थी वे स्वयं तो युद्ध का हौसला रखते ही थे कृपाचार्य और कर्ण भी सदा उनकी रक्षा करते रहते थे धृष्टु भूण पांडवा इधर महान अस्त्र धृष्टुम्न पांडव सेना के अजिनायक हुए जैसे मित्र वरुण की रक्षा करते हैं उसी प्रकार भीम सेन मेधावी धृष्ट दुम्न की रक्षा करने लगे स च सेना परिवृत्त तो द्रोण प्रेर महात्मना पितुर्ण का रणे हणे कर्मा करो महत पांडव सेना से घिरे हुए महामनश्री वीर धृष्ट ने द्रोण के द्वारा अपने पिता के अपमान का स्मरण करके उन्हें मार डालने के लिए युद्ध में बड़ा भारी पराक्रम दिखाया तस्में पृथ्वी पाला द्रोण पार्थरे नाना दिगा गता वीरापरायसो निधन ग और द्रोणाचार्य के उस में में संग्राम नाना से आए हुए संख्या में मारे गए। युद्धम परम दारुणम तथो द्रोड़ परिश्रांत दुमन वशम उन दोनों का वह परम दारुण युद्ध पांच दिनों तक चलता रहा अंत में द्रोणाचार्य बहुत थक गए और धृष्ट के वश में पड़कर मारे गए तथा सेना पति पंचपश्चात दुर्योधन की सेना में कर्ण को सेनापति बनाया गया जो मरने से बची हुई पांच अक्षौरी सेनाओं से घिर युद्ध के मैदान में खड़ा था तेसरा तो पांडपुत्राणाम चंबो भी भस्तुपालिता अत प्रवीर भूयिष्ठा उस समय पांडवों के पास तीन अक्षौड़ी सेनाएं से थी जिनके रक्षा अर्जुन कर रहे थे उनमें बहुत से प्रमुख वीर भारे गए थे फिर भी वे युद्ध के लिए डटे ही रहे ततः पार्थम सम्य पतंगायु पावक पंचत्व अगम तव तेरे द्वितीय हनिदारुड़ कर्ण दो दिन तक युद्ध करता रहा वह बड़े क्रूर स्वभाव का था जैसे पतंग जलती आग में कूद कर जल मरता है उसी प्रकार वह दूसरे दिन के युद्ध में अर्जुन से भिड़ मारा गया औक्ष मद्रे पर्यवर कर्ण के मारे जाने पर कौरव हतोत्साह होकर अपनी शक्ति खो बैठे और मद्रास को सेनापति बनाकर उन्हें तीन सेनाओं से सुरक्षित रखकर उन्होंने युद्ध आरंभ किया। साठ पर पांडव के भी बहुत से वाहन नष्ट हो गए थे उनमें भी अब युद्ध विषय उत्साह ही रह गया था तो भी वे बची हुई एक अक्षौणी सेना से घिरे हुए युधिष्ठिर् को आगे करके सल्ले का सामना करने के लिए बढ़े। बड़े अवधीन्मद्रजन राजुराजो युधिष्ठि तस्त दिवसे कृत कर्म सुदुष्कर कुराज युधिष्ठि ने अत्यंतुष्क पराक्रम के दो दोपहर होते होते सल्ले को मार गिराया हते शल्य हेतुशक् सहो महाम आहर्ता कले झानात विक्रम सल् के मारे जाने पर अमित पराक्रमी महामाना सहदेव ने कद के नी डालने वाले स्वनी को मार दिया ने ते राजा से गदा राजमाह अप्राम गोष सैनिक स्वप्ने की मृत्यु हो जाने पर राजा दुर्योधन के मन में बड़ा दुख हुआ उसके बहुत से सैनिक युद्ध में मार डाले गए थे इसलिए वह अकेला ही हाथ में गधा लेकर रणभूमि से भाग निकला समन्वधाव संक्रुद्धो भीमतेन प्रतापवान्दे दैपाय चापी सलि इधर से अत्यंत क्रोध में भरे हुए प्रतापी भीमसेन ने उसका पीछा किया और दैपायन नामक सरोवर में पानी के भीतर छिपे हुए दुर्योधन का पता लगा लिया अथ शिष्टेन सैन्येन समन्ता हथोपिशिष्टाधत्म पंच पाण्डवा तदनंतर हर्ष में भरे हुए पांचों पांडव मरने से बचे हुए सेना के द्वारा उस पर चारों ओर से घेरा डालकर तालाब में बैठे हुए दुर्योधन के पास जा पहुँचे विघा जलमास बाग बाड़े बिछता उ गधा पहाड़े समुपस्थित उस समय भीमसेन के भागबाणों से अत्यंत घायल होकर दुर्योधन तुरंत पानी से बाहर निकला और हाथ में गदा ले युद्ध के लिए उद्यत हो पांडवों के पास आ गया तथिहित तो राजा धातराष्ट्रो महारण ही भीमसेने विक्रम्य पश्यताम पृथ्वीक्षिताम तत्पश्चात उस महासमर में सब राजाओं के देखते देखते भीमसेन ने पराक्रम करके धृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन को मार डाला तत तत्पाणवि निहतम द्रोणपुत्र इसके बाद रात के समय जब पांडवों की सेना अपने छावनी में निश्चिंत सो रही थी उसे समय द्रोण पुत्र अश्वस्थामा ने अपने पिता के वध को न सह सकने के कारण आक्रमण किया और सबको मार गिराया हतपुत्रा हत बला हतमित्रा युधान सहाय पंचशिष्ट पांडवा उस समय पांडवों के पुत्र मित्र और सैनिक सब मारे गए केवल मेरे और सात्यकी के साथ पांचों पांडव शेष रह गए हैं सह कुोजाभ्याम द्रोण युद्धाद मुद्दत युधा कौरभ्यो मुक्त पांडव संशयान कौरों के पक्ष में कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ द्रोण पुत्र स्वत्था जीवित बचा है कुरवंशी युजुस्तु भी पांडवों का आश्रय लेने के कारण बज गए हैं नेते निहिति कौरवेन्द्र हितुषाणुबंधे तो सुधनेदुरजय से धर्मराज मुपस्थित बंधु बांधवों सहित कौरवराज दुर्योधन के मारे जाने पर विदुर और संजय धर्मराज युति के आश्रय में आ गए हैं एवं तद्भव युद्ध महान्यष्टाद यत्रते पृथ्वी पाला निहिता स्वर्ग महावस वसन प्रभो इस प्रकार अठारह दिन तक वह युद्ध हुआ है इसमें जो राजा मारे गए हैं वे स्वर्गलोक में जा बसे हैं व सम्पाणवाच शिण्वताम तू महाराज कथा ताम लो महर्षण दुख शोक परिक्ले विष्णुना वैश्व पायन जी कहते हैं महाराज रोंगटे खड़े कर देने वाली उस युद्धवार्ता को सुनकर विष्णुवंशी लोग दुख शोक से व्याकुल हो गए इसी महाभारते आशुमेदिके परि अनुगीता परवड़ी वासुदेव बाप के ष्ठीतम इस प्रकार थी महाभारत आशमेदिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में श्री कृष्ण द्वारा युद्ध वृत्तांत का कथन विषय सात साठवाँ अध्याय पूरा हुआ